शिवपुराण कोठ रुद्र संता वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्मा सूर्य जी कहते हैं उनश्वरों संक्षेप से ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्मा का वर्णन करता हो सुनो एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोक हित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अभिमुक्त क्षेत्र और अभिमुक्त लिंग का महात्मा पूछा तब परमेश्वर शिव ने कहा यह वाराणसीपुरी सदा के लिए मेरा गुहत्तम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वता हेतु है इस क्षेत्र में सिद्ध गण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के वेद धारण किए मेरे लोग को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है महेश्वरी वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ उसे बताता हूँ सुनो जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान है उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए वे दोनों कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं जब मैंने निश्चित बात कही है सर्वोत्तम शक्ति देवी उमे इस परम उत्तम अभिमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है उसे तुम मन लगा कर सुनो सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग चाहे वे बालक जवान या बूढ़े कोई भी क्यों न हो यदि इस पूरी में मर जाए तो मुक्त हो ही जाते हैं इसमें संशय नहीं है स्त्री अपवित्र हो या पवित्र कुमारी हो या विवाहिता विधवा हो या वंध्या रजस्वला प्रसूता संस्कारहीना अथवा जैसी तैसी कैसी ही क्यों न हो यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की भागिनी होती है इसमें संदेह नहीं है फेजज अंधज उद्भिज अथवा जरायु प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है वैसे और कहीं नहीं पाता देवी यहाँ मरने वाले के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है न भक्ति की न कर्म की आवश्यकता है न दान की न कभी संस्कृति की अपेक्षा है और न धर्म की ही जहाँ नाम कीर्तन पूजन तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है वह चाहे जैसे मरे उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है प्रिय मेरा यह दिव्य पूर्व गुह्य से भी गुहेतर है ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म को नहीं जानते इसलिए यह महान क्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि नयमिश आदि सभी तीर्थों से यह श्रेष्ठ है यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है धर्म का सार सत्य है मोक्ष का सार समता है तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार यह अभिमुक्त तीर्थ काशी है ऐसी विद्वानों की मान्यता है इच्छा अनुसार भोजन शयन क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अभिमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता फिर जो ममता से रहित धीर सत्वगुणी दम्भहीन कर्म और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले हैं उनकी तो बात ही क्या है वे सब मुझ में ही स्थित हैं।